ये हो गया मूल लक्षण और प्रथम सिद्धांत दिखाएगा अब से पक्ष में साध का अभाव हो रहा वन्नी है कैसे वन्य वन्य है ही है पर्वत में वहां का अभाव भी मूल में रहेगा मूल में कहा अभी तो प्रथम दोष आरंभ हुआ? संबंधों के संबंध से में साध्य है है साध्याव। साध्याव। तो में साध्या बना तो ये साध्या आहवान होने से क्या हानि हो गया तो निरूपित तो? तो भाव हुआ वृद्धि तो अभाव नहीं हुआ तो होने से अभी लक्षण अव्याप्ति हुआ तो इसको निराकरण करने के लिए क्या लक्षण में विशेषण जोड़ना पड़ा तो कौन सध्यता संबंध आवश्न कौन होगा आगे लक्षण क्या है प्रतियोगिता तो किसका है कौन सा तो अभी लक्षण कितना हो जाएगा प्रतियोगिता का प्रतियोगिता का वृत्तित्व आगे क्या दोष दिखाएगा सिद्धांति आ जाएगा उससे क्या हमारे हमारा हानि क्या हुआ हेतु में है जो आना चाहिए। आ, तो जो तो लक्षण क्या हो गया लक्षण में क्या दोष आ गया लक्षण में लक्षण लक्षण में में, में। दोष आया लक्षण में अव्यापति दोष आ गया इसको बाराण करने के लिए हम क्या विशेषण देंगे उसमें विशेषण जुड़ेंगे हाँ। अभी क्या देना पड़ेगा साध्यता साध्यता अवच्छेद अभी ये दोनों विशेषण मिलाने पर लक्षण पूरा ये लक्षण हो गया आगे क्या दोष दिखाया पूर्व पक्ष एक, सिद्धान्ति। सिद्धान्ति। एक दिया एक करके उन्होंने बोले पक्ष में ही साध्य भी है साध्याभाव भी है दोनों है इसलिए हो गया। कौन कौन, कौन समानाधिकरण हो गया साध्य और साध्यभाव दोनों समाधान समानाधिकरण हो गया इसलिए बोल दिया होना होना चाहिए प्रतियो ही वही नहीं होना चाहिए प्रतियोगी अभी ये जो अनुमान हुआ अयम वृक्ष कपि संयोग ये अनुमान सद हेतु था अर्थात जहाँ एतद वृक्षत्व तो है वहाँ कपि संयोग है इस वृक्ष में एतद वृक्ष तो है कपी संयोग है ये सदहेतु था पूर्व पक्ष कह दिया कि इसमें कपी संयोग अभाव है कपी स्वयं का अभाव सिद्धांत सिद्धांत कह दिया कि कपी का अभाव है कपी का अभाव कहाँ दिखाता है सिद्धांति में, में। मूल में दिखाता है मूल जनक कपी स्वयं का अभाव तभी तो अभी कपी स्वयं का अभाव अगर मूल में हो गया तो क्या हानि हुआ हाँ हेतु में वृद्धि तो आ गया जहाँ कपिश का अभाव रहा उनको साध्या अभाव मिला और वहाँ हेतु में तो अभाव आना चाहिए किंतु हेतु में वृत्तित्व तो आ गया इस अनुमान में साध्य क्या था साध्यता आवश्यक का संबंध समवाय सम्बन्ध साध्यता का धर्म कपी समयत्व तो अभी समवाय सम्बंधे न और सकल कपि का अभाव ये मूल में मिल गया अब जितने लक्षण से बनाए थे उस लक्षण उस विशेषण वाला साध्या अभाव कपी स्वयं का अभाव मूल में मिल गया तो मिलने से अभी वहाँ ये तद वृक्षत्व ये रहा रहने से हेतु में वृतित्व आया वृतित्व आने से लक्षण की फिर अव्याप्ति हुआ इसको वारण करने के लिए पूर्व पक्ष लक्षण में क्या विशेषण देगा व्यधिकरण्य अव छिन्न वैधिकरण अवचिन्न अर्थात व्यधिकरण व्यधिकरण कौन होगा ये व्यधिकरण अवच्छिन्न किसका विशेषण हो रहा है साध्याभाव का तो अभी व्यधिकरण अवच्छिन्न अर्थात व्यधिकरण तो व्यधिकरण कौन हो रहा है साध्याभाव तो साध्यारण हो रहा है तो किसके साथ हो रहा है किसके साथ साथ? तो प्रतियोगी, देकरणा, भी वहाँ प्रतियोगी नहीं होना चाहिए प्रतियोगी रह जाएगा तो साध्याभाव मिलेगा किन्तु प्रतियोगी समान अधिकरण हो जाएगा प्रतियोगी का प्रतियोगी हो जाएगा यहाँ प्रतियोगी का गया कॉपी संयोग तो अभी आप इस वृक्ष में दिखा रहे हैं साध्याभाव अभाव संयोग का अभाव और उसी वृक्ष में कपी का मिल गया तो यह प्रतियोगी के साथ समानाधिकरण हो गया अभाव हम लक्षण में दे देंगे प्रतियोगी व्यधिकरण अभाव होना चाहिए ऐसा विशेषण देने से आप जो मूलावच्छेद अभी दिखा रहे हैं अभाव उसको नहीं ले पाएंगे क्यों नहीं ले पाएंगे वो वो नहीं है, प्रतियोगी तभी अभाव, अभाव, का होना चाहिए, वो श्रद मिलेगा मिलेगा, और वहाँ एत वृक्ष तो नहीं है तो लक्षण समन्वय होगा तो अभी हम इसमें साझे अभाव में और एक विशेषण देते हैं, है अवच्छिन्न इतना है तो ये तीनों साध्य है ना न इसका विशेषण हो गया ये प्रतियोगिता का इसका ये दोनों अवच्छेद का बने अगर आप कहेंगे कि साध्यता अवच्छेद का संबंधा अवच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभाव होता ठीक है, आ, है। साध्यता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभाव हो तो ठीक है ये दोनों के साथ प्रतियोगिता का आना पड़ेगा तो वास्तविक इसी का ही है क्योंकि प्रतियोगिता का को कोई अलग विशेषण नहीं बन पाएगा अ, मतलब आपका बात ठीक है साध्यता आवच्छेद का संबंध प्रतियोगिता को साध्याभाव हो साध्यता अवच्छेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता को साध्याभाव हो ये उसी के साथ ही जाएगा अच्छा किंतु ये दोनों के लिए वैधिकरण अवच्छिन्न नहीं है ये तो वैदिकरण आवचिन्न अभी बाद में लाए तो ये दोनों तो सीधा इसके साथ विशेषण हो जाएगा अर्थात तो अभी आप जहां भी साध्य अभाव दिखाएंगे वहां साध्य नहीं होना चाहिए अगर वहाँ साध्य हो जाएगा तो फिर उस अभाव आप लक्षण का घटक अभाव रूप से नहीं ले पाएंगे आपको अन्यत्र अभाव खोजना पड़ेगा ये होगा आगे अनुमान देंगे आत्मा ज्ञानवान आत्मत्वात्थ अनुमान देंगे तो, पूर्व पक्ष तो रहा है इसलिए वो तो कहेगा हमारा लक्षण तो ठीक है इसलिए एक अनुमान देगा इस प्रकार के तो क्योंकि दोष सिद्धांति दिखाएगा ना इसलिए ये एक अनुमान देगा पूर्व पक्ष कह ये अनुमान ठीक है सिद्धांति कहेगा ये ठीक नहीं है फिर उसमें दोष का आगे विचार चलेगा तो आत्मा ज्ञानवान ये पैराग्राफ ऊपर नीचे हो गया तो आत्मा ज्ञानवान तो आत्मत्वा इसमें साध्य कौन होगा ज्ञान ज्ञान होगा क्योंकि आत्मा ज्ञानवान कहते हैं साध्यता अवच्छेद का संबंध समवाय संबंध साध्यता अवच्छेद का धर्म ज्ञानत्व हो जाएगा अभी साध्यता समवाय सम्बंध न कोई भी ज्ञान नहीं रहेगा जहाँ वो हमारा साध्य भाव वाला बनेगा तो समवाय संबंध से कोई भी ज्ञान नहीं रहेगा ऐसे कहाँ मिलेगा घट होगा घट में समवाय संबंध से ज्ञान रहेगा घट में समवाय संबंध से ज्ञान रहेगा क्या समवाय संबंध से ज्ञान कहाँ रहेगा आत्मा इसलिए घट में नहीं रहेगा तो साध्यता अवच्छेद संबंधा संबंध साध्यता अवच्छेद का अवच्छिन्न अर्थात समवाय संबंधेनो सकल ज्ञान का अभाव घट में मिल जाएगा तो अभी हम कहेंगे कि घट हमारा साध्य अभावान बना क्योंकि तो आप और विशेषण दिए हैं ये वेदीकरण भी होना चाहिए तो अभी आप साध्य साध्याभाव ज्ञाना भाव, भाव कहाँ दिखा रहे हैं घट में वहाँ प्रतियोगी नहीं होना चाहिए प्रतियोगी कौन है ज्ञान ज्ञान क्योंकि हम साधे हो साधे भाव हो गया ज्ञान भाव प्रतियोगी हो जाएगा ज्ञान घट में ज्ञान नहीं होना चाहिए तो अभी सिद्धांत ही कहेगा कि घट ज्ञान का विषय है तो अभी ज्ञान घटो में किस संबंध से रहेगा विषयता संबंध से समवाय संबंध से नहीं है वो बात ठीक है किंतु विषयता संबंध से रहता है पूर्व पक्ष कहेगा कि हमारा लक्षण है ना कि साध्यता अवच्छेद संबंध से नहीं रहना चाहिए सिद्धांतिकता बिल्कुल ठीक है साध्यता अवच्छेद संबंध से नहीं है किंतु आप कहते हैं कि वह व्यधिकरण होना चाहिए तो हम कहते हैं कि विषयता संबंध से वहां है तो जब सिद्धांतिक कहेगा कि विषयता संबंध से ज्ञान घट में है पूर्व उसका निराकरण कर देगा क्या सिद्धांतिक कहेगा कि विषयता संबंध है ना ज्ञान घट तो तो में है पूर्व को मानना पड़ेगा नहीं मानना पड़ेगा मानना पड़ेगा तभी सिद्धांत कह रहे कि देखिए तब भी समानाधिकरण हुआ आपका लक्षण में है वेधिकरण तभी समान हुआ अभाव आप दिखा रहे हैं समवाय सम्बन्ध से हाँ ठीक है हम भी मानते हैं कि आपका लक्षण है कि व्यधिकरण होना चाहिए तो अभी समानाधिकरण समान अधिकरण को कहना चाहिए था कि आप ये जो समानाधिकरण दिखाते हैं अर्थात हम जो वेधिकरण कहना चाहते हैं वो भी हमको उसी संबंध में लेना चाहिए आप अभी विषयता संबंध से दिखा दिए हमको वहां भी समवाय संबंध से वेधिकरण हम कहेंगे तो सिद्धांत कहकर आपका लक्षण ऐसा नहीं कह रहा है ना आप तो खाली कहते हैं व्यधिकरण होना चाहिए हम कहते हैं व्यधिकरण नहीं है आप किस संबंध से व्यधिकरण वो तो बात नहीं कहे तो इसलिए सिद्धांत कहते देखिए साध्या नहीं बनेगा आपको अभी अन्यत्र खोजना पड़ेगा बन गया यहाँ इसलिए ये नहीं बना ये साध्य मतलब ये आपका लक्षण का घटक साध्या वहा नहीं बनेगा आपको अन्यत्र खोजना पड़ेगा जहाँ आपका प्रतियोगी प्रतियोगी यहाँ कौन है ज्ञान ज्ञान। न रहे और सिद्धांति ज्ञान को किस संबंध से दिखा रहा है विषयता संबंध से तो अभी पूर्व पक्ष लक्षण बनाने वाला उसको ऐसा एक जागा खोजना पड़ेगा जहाँ ज्ञान और विषयता संबंध से न रहे ऐसा स्थान खोजना पड़ेगा तो विषयता संबंध से ज्ञान जहां नहीं रहेगा वो कभी प्रमेय बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा क्योंकि प्रमेय का अर्थ है कि ज्ञान का विषय और नया एक वाले एक दुष्ट हेतु कहते हैं अनुपसारी दुष्ट हेतु पहले हो गया साधारण साधारण आगे विरुद्ध आगे सत्प्रतिपक्ष आगे असिद्धि और बाधित है इस प्रकार पांच प्रकार की कहते हैं प्रथम में हो गया साधारण हाँ, सा, वो है सभ्य विचारा पहले है विचारा विचार विचार में तीन है साधारण असाधारण अनुपसारी साधारण हो गया जो हेतु सर्वत्र रहता है पर्वतो बिमान प्रमेयत्वात् प्रमेयत्व हेतु पर्वत में है पक्ष में है सपक्ष में महानस में प्रमेयत्व रहेगा और विपक्ष में हृदय में भी रहेगा तो ये साधारण हेतु हो गया असाधारण हेतु पक्ष मात्र वृत्ति तो यहाँ सपक्ष विपक्ष है जैसे शब्दों गुण शब्दवात् शब्दों गुण शब्द हाँ, इस प्रकार की कह देंगे तो ए, साध्य हो गया गुण गुणत्व तो। सपक्ष मिल जाएगा जहां जहां अभी आप शब्दों को पक्ष बनाए हैं सपक्ष मिल जाएगा गुणत्व तो और कहाँ रहेगा रूप आदि में रहेगा सपक्ष से मिल जाएंगे और विपक्ष में मिल जाएगा गुणत्व तो भाव कहाँ मिलेगा गुण तो अभाव कहाँ मिलेगा सिंपल। तो अभाव so <laughs> तो कहा मिलेगा कर्म मिलेगा घट में मिलेगा तो अभी वो सब विपक्ष बन जाएंगे घट में गुण तो अभाव मिलेगा मिलेगा घट में गुण रहेगा लेकिन गुणत्व तो नहीं रहेगा अभी ये जो अनुमान हुआ शब्दों गुण शब्दत्व इसमें सपक्ष विपक्ष दोनों मिलते हैं रूप हो गया सपक्ष गुणत्व वाला वट हो गया विपक्ष भाव वाला सपक्ष विपक्ष मिल, मिल गए किंतु आपका हेतु है शब्दत्वात्थ ये जो शब्दत्व हेतु हुआ सपक्ष में रहेगा विपक्ष में रहेगा शब्द वृत्ति हुआ के बोलो शब्द में रहेगा ये कहते हैं असाधारण और अनुपसारी हुआ असाधारणों में आपको सपक्ष विपक्ष मिलते हैं उसमें किंतु साध्य नहीं रहता है ए उसमें किंतु हेतु नहीं रहता सपक्ष विपक्ष मिले किंतु उसमें हेतु नहीं रहा अनुपसंगारी में सपक्ष विपक्ष ही नहीं मिलेंगे सपक्ष विपक्ष नहीं मिलेगा तो पक्ष किसको बनाना पड़ेगा सर्वम तो सर्वम अभिधेयम क्यों प्रमेयत्वात् अथवा सर्वम प्रमेयम अभिधेयत्वात् प्रकार कह देंगे अभी सर्व प्रमेयम कहेंगे क्यों अविधेयत्व सब कुछ प्रमेय है क्योंकि सब कुछ अभिधेय है नयाय के मत में सब कुछ प्रमेय है और सब कुछ अभिधेय भी है वाच्य तो वो नहीं कि ब्रह्म है एक वाच्य नहीं है अविधेय नहीं है प्रमेय नहीं है इस प्रकार नयाय के मत में नहीं उनका सब कुछ प्रमेय है सब कुछ अभिधेय है तब सब कुछ प्रमेय हो जाएंगे नया के मत में सब प्रमेय हो गया था सब कुछ ज्ञान का विषय बन गया तो सब कुछ ज्ञान का विषय बन गया अर्थात ज्ञान और तो सर्वत्र संबंध से विषयता संबंध से ज्ञान सर्वत्र रह जाएगा <coughs> अभी अगर ज्ञान सर्वत्र विषयता संबंध से रहेगा आप ज्ञाना भाव चाहे कहीं भी दिखाइए तो वहां ज्ञान मिलेगा मिलने से आपको व्यधिकरण और फिर साध्याभाव मिलेगा नहीं, नहीं।, नहीं मिलेगा तो व्यधिकरण और भाव नहीं मिलेगा तब तो आपका व्याप्ति का जो लक्षण बना रहे थे आपको साध्या भाव ही नहीं मिला आगे फिर आप लक्षण चलेगा और अर्थात व्याप्ति का लक्षण अभी ज्ञान में नहीं आत्मत्व जो हेतु है आत्मा ज्ञानवान आत्मत्व आत्मत्वात् आत्मत्व तो हेतु में अभी आपका व्याप्ति का लक्षण नहीं जा पाएगा तो ये अभ्याप्ति दोषक हुआ ये अव्याप्ति दोस क्यों हुआ क्योंकि आपको साध्या भाव नहीं मिला जैसे आपका हाँ आप अभी जैसे लक्षण बना दिए हैं उस मुताबिक आपको साध्या भाव नहीं मिला तो साध्या भाव अप्रसिद्धि निबंधनम इसको कहते हैं लक्षण गया नहीं लक्षण गया नहीं तो लक्षण बन नहीं पाया यहाँ लक्षण पहले बने तब तो कहेंगे कि लक्षण गया नहीं अभी तो लक्षण बन नहीं पाया क्योंकि इस प्रकार साध्या भाव ही मिला नहीं साध्याभावृतित्व तो आ गया तो कहेंगे आपको अभ्याप्ति आप हुआ और अवृतित्व आना चाहिए था अभी तो साध्या भाव भी मिल नहीं पाया लक्षण बन नहीं पाया इसको कहते हैं कि साध्या भाव अप्रसिद्धि निबंधनम अभ्याप्ति इसको थोड़ा तो तो तो तो तो तो तो लिख लीजिए वहां चार नंबर पैराग्राफ में ये चल रहे साध्या भाव अप्रसिद्धि निबंधनम निबंधना अव्याप्ति साध्याभाव अप्रसिद्धि निबंधना अव्याप्ति खंडाकार कर सकते हैं अगर आपको स्पष्टता चाहिए था निबंधना क्योंकि अव्याप्ति स्त्रीलिंग है जी, जी। साध्या भाव अप्रसिद्धि निबंधना अव्याप्ति दोष तो तो तो अव्याप्ति नहीं तो दो कर देंगे तो निबंधन निबंधनो अव्याप्ति दोष अव्याप्ति स्त्रीलिंग हो जाएगा ना तो इसलिए निबंधन हो जाएगा हाँ साध्या भाव अप्रसिद्धि यहाँ साध्या भाव का प्रसिद्धि नहीं हुआ यही हो गया निबंधन निबंधन मूल कारण बहुब्रीक है साध्या भाव अप्रसिद्धिर निबंधनम यशिया अव्याप्त है इसमें बहुब्रीक है अभी पूर्व पक्ष जो लक्षण बनाया था उसमें साध्यता अवच्छेद का संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभाव ये उसको मिला था साध्यता अवच्छेद का संबंध क्या है यहाँ समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का ज्ञाना भाव घटम है और साध्यता अवच्छेद का अवच्छिन्न साध्यता अवच्छेद का हो गया ज्ञानत्व तो सकल ज्ञान समवाय संबंध है ना सकल ज्ञान का अभाव घट में मिला था जो तृतीय लक्षण हो गया न, ये है। तो क्यों नहीं गटा? क्योंकि अन्य संबंध से वो साध्य को दिखा दिया निर्देशन कर रहे जी और बाद में के लिए वक्त नहीं रहना चाहिए इसे आप कहाँ कहे है संबंध से कहे तो अभी वो ठीक था किन्तु आप कहते है की अभी व्यधिकरण ये नहीं होना चाहिए अर्थात समानाधिकरण नहीं होना चाहिए प्रतियोगी वहां नहीं रहना चाहिए ये बात आप कहते हैं प्रतियोगी किसी संबंध से नहीं रहना चाहिए ये बात आप इस व्यधिकरण के लिए नहीं कहे हैं आप साध्या भाव के लिए कहे हैं वो ठीक है साध्या भाव के लिए ठीक है किंतु व्यधिकरण अंश के लिए ये बात आप नहीं कहे हैं अर्थात व्यधिकरण के लिए हम अभी समानाधिकरण दिखा रहे हैं हम साध्य को दिखा रहे हैं तो साध्य को हम किस संबंध से नहीं दिखाना मतलब प्रतियोगी को किस संबंध से नहीं दिखाना चाहिए आप यहां इसके लिए निश्चय नहीं किए अर्थात ये इसके साथ चला गया अभाव के साथ चला गया वो साध्य अभाव मिल रहा है मना नहीं कर रहे हैं वो साध्य साधा मिलेगा मिलता है किंतु साध्य भी अन्य संबंध से मिलता है आप जो अभी मतलब आंशिक आप ला सकते हैं कि हम यहाँ तो कह दिए ना कि आप, आप लक्षण का घटक है, है अर्थात अन्य संबंध से प्रतियोगी नहीं होना चाहिए अन्य संबंध से प्रतियोगी नहीं साध्या भाव का प्रतियोगिता उस दृष्टि से आ, क्या है वहां कहता है जहां आपको समवाय संबंध से अभाव मिल जाएगा उसको आप साध्य अभाव कह देंगे आपको क्योंकि अंश के द्वारा आपको जहां प्रतियोगिता साध्यता अवच्छेद का संबंध प्रतियोगिता का अभाव मिल जाएगा अर्थात समवाय संबंध न ज्ञान अभाव मिलेगा वो आपका साध्य अभावन हो जाएगा तो कहे हाँ हो गया ना इस दृष्टि से हो गया आपका प्रतियोगिता कहने से हाँ, मिल गया किंतु तो अन्य संबंध से नहीं होना चाहिए आपका लक्षण में है अन्य का है आती होता और साध्यता का, का संबंध बोले ठीक है, हाँ, है। तो बात ही नहीं आते नहीं होना चाहिए ना यहाँ प्रतियोगिता का अवच्छेद होना चाहिए अर्थात प्रतियोगिता का अवच्छेद संवाय संबंध होना चाहिए तो संवाय संबंध प्रतियोगिता का अवच्छेदक है मना नहीं कर रहा है तो संबंध से ही अर्थात यहाँ क्या होता है अभाव संवाय संबंध से है किंतु साध्य संबंध संबंध से है। साध्य से नहीं होना चाहिए इसको आप कहा निषेध किए समय संबंध से अभाव होना चाहिए हाँ ठीक है अन्य संबंध से नहीं होना चाहिए जो अन्य तो कहेंगे साध्य अभाव का का है साध्यता व संबंध आपने करके लिया है तो पहले वो करने के लिए जुड़ाया और आप कैसे ले सकते हैं कि ये विषयता संबंध से रहेगा ना, तो ही ना पहले ही निर्देश ना पहले वहा क्या हुआ था जब ये विशेषण जुड़ा था उस समय में सिद्धांते साध्य को अन्य समन से दिखाया था ना साध्या भाव को अन्य समय से दिखाया था इसको जब जोड़ा था साध्य को साध्या, साध्या, को को साध्या भाव, भाव को दिखाया था समवाय संबंध है ना साध्य नहीं है ऐसा कहा था साधी प्रतियोगी साध्य प्रतियोगी है और अभाव समवाय संबंध से न साध्य अभाव दिखाया था सिद्धांति अभी विषयता संबंध ना साध्य को दिखा रहा है अभी सिद्धांति अभाव को नहीं दिखा रहा है ये दोनों में थोड़ा अंतर है विषयता संबंध से साध्य है समवाय संबंध से साध्य नहीं है दोनों ही ठीक है पहले जो विचार हुआ था समवाय संबंध है ना साध्य नहीं है सिद्धांति कह दिया था निषेध किया था अभी कहता है कि विषयता संबंध है साध्य है सिद्धांत अभी साध्याभाव का बात नहीं कर रहा है उस समय में, में साध्याभाव का बात चल रहा था ये दोनों में अंतर हो रहा है थोड़ा तो स्पष्ट हो रहा है ना तो उस समय में, में साध्या भाव दिखाना बात था अभी साध्य दिखाना बात है जब साध्य दिखाना बात है आपको कहना पड़ेगा कि साध्य को आप इस समझ से दिखाए इस समझ से दिखाए ऐसा कहना चाहिए तब था कि साध्या भाव को इस संबंध से दिखाए इस संबंध से दिखा दिया जैसे भावों के लिए आप निर्णय कर दिए इस संबंध से, तो से नहीं होना चाहिए इस संबंध से नहीं होना चाहिए किन्तु साध्य अन्य संबंध से भी नहीं होना चाहिए ये कहा आपको है अन्य सम्बंध से नहीं होना चाहिए न अवच्छेद अवच्छेद अवच्छे का कार्य है कि अर्थात तो अन होगा अर्थात तो उससे अधिक को नहीं लेना ना चाहिए संबंध संबंध ही ही उसका होगा हो होगा अच्छा अनिक्त होने से अन्य संबंध नहीं होगा ये थोड़ा मतलब इनका तर्क समझे ना वो कहते है की जब आप अवच्छेद कहते है समवाय अवच्छेद होना चाहिए तो समवाय तो से अतिरिक्त तो अवच्छेद नहीं होना चाहिए और समवाय से कम भी कुछ अवच्छेद नहीं होना चाहिए तो कहने का अर्थ है कि तो अर्थात तो समवाय से अतिरिक्त तो कुछ नहीं होना चाहिए तो फिर आप विषयता से कैसे दिखा रहे हैं कहेंगे है तो यही अर्थात होगा की तब अभाव का विचार था अभाव को हम मतलब अभाव का प्रतियोगिता के लिए हम कहते थे अभी कहेंगे कि अभी हम साध्य को अर्थात भाव को दिखा रहे हैं अभाव को दिखाना अर्थात भाव को नहीं दिखाना भाव को नहीं दिखाना और भाव को दिखाना अभाव को दिखाना अर्थात भाव को नहीं दिखाना मतलब वहा नहीं है भाव नहीं है अभी कहते हैं भाव है भाव है तो अन्य ठीक है इसको और थोड़ा अधिक विचार सापक्ष और इसको करके दिखाएंगे ठीक है इसको और थोड़ा अधिक विचार करेंगे क्योंकि साधारणतः हम पहले भी इसको जो विचार किए थे तो हम अब तक वही बात करते थे कि अर्थात वहां तो हम अभाव कहते हैं कि इसी संबंध से अभाव होना चाहिए उस संबंध से मिल गया किंतु अवच्छेदों का तात्पर्य जो अनतिरिक्त तो होना चाहिए उससे अधिक कुछ अब संबंध नहीं होना चाहिए इस अंश को ठीक है देखेंगे अच्छा अभी हुआ कि सिद्धांती अन्य संबंध से विषयता संबंध से जब ज्ञानों को दिखाया तब तो अभी आपको साध्याभाव कहीं मिलेगा नहीं क्योंकि सर्वत्र ज्ञान विषयता संबंध से रह जाएगा आपको चाहिए वेधिकरण अभाव अभी वेधिकरण साध्याभाव मिलेगा नहीं ये अव्याप्ति दोष हो जाएगा तो पूर्व पक्ष अभी कहेगा कि आप अभी ये जो साध्य को दिखा दिए आप विषयता संबंध से दिखाए तो हम कहेंगे कि ये जो व्यधिकरण होना चाहिए अभाव व्यधिकरण होना चाहिए अर्थात प्रतियोगी नहीं होना चाहिए वहाँ तो ये जो प्रतियोगी नहीं होना चाहिए तो प्रतियोगी को आप दिखा देते हैं अन्य अन्य सम्बंध से वो नहीं होना चाहिए प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध से ही आपको प्रतियोगी दिखाना पड़ेगा तभी तो जाकर के समानाधिकरण हो पाएगा तो प्रतियोगिता अवच्छेद संबंध इसी संबंध से दिखाना पड़ेगा प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध अभी हमारा दिखा रहे प्रतियोगिता का संबंध संबंध अर्थात आपको अगर साध्य को दिखाना पड़ेगा तो भी वही प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध अर्थात वही समवाय संबंध से दिखाना पड़ेगा इसको तो शायद व्याप्ति पंचको में थोड़ा देखना होगा ये अधिक मतलब यहाँ अभी प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध साध्यता अवच्छेद का संबंध दोनों एक ही हो रहा है साध्यता अवच्छेद का संबंध आपका सम्वाबंध था अभी आप कह रहे हैं कि जो ज्ञानों का विशेषता संबंध से दिखा रहे हैं उसको ऐसा विशेषता संबंध नहीं हो पाएगा आपको प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध ही कहना पड़ेगा ऐसा तो कहीं नहीं कहा है इसको तो मुक्तावली में विचार नहीं लाया है मुकाबले का अनुमान खंड में ये विचार नहीं इसको नहीं दिया अच्छा तो देखेंगे मतलब थोड़ा समय अच्छा कल छुट्टी है थोड़ा बोझेंगे अच्छा अभी पूर्व पक्षी इसमें जोड़ेगा कि विषयता संबंध से साध्य को दिखाने से नहीं होगा जो हमारा प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध है उसी संबंध से ही आपको साध्य को दिखाना पड़ेगा समानाधिकरण बनाने के लिए प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध हो जाएगा समवाय संबंध तो आपको वही समवाय संबंध से अगर साध्य मिल जाएगा तब तो कहेंगे कि समानाधिकरण हो गया तो ले अभी लक्षण मेरा जोड़ना पड़ेगा प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता अवच्छेद अवच्छिन्न ये विशेषण आएगा प्रतियोगिता संबंध संबंध हो गया आपका समवाय समवाय से हमको चाहिए कहेंगे अभाव का भी प्रतियोगिता अवच्छेद समवाय संबंध दिखाते हैं इसमें और ये जो व्यधिकरण हो रहा है अर्थात साध्य को जो मतलब साध्य के लिए जो वेधिकरण होना है वो भी प्रतियोगिता संबंध से व्यधिकरण होना चाहिए अतः साध्य साध्या भाव साध्य भी प्रतियोगिता संबंध से जहां मिलेगा और साध्या भाव भी प्रतियोगिता संबंध से जहाँ मिलेगा वही कहेंगे समान अधिकरण हो गया तभी तो घट में साध्या भाव के लिए समय संबंध न साध्या भाव मिल गया था समवाय संबंध से साध्याव मिला था अभी अगर आपको समवाय संबंध से ही साध्य मिल जाएगा तब तो कहेंगे कि समानाधिकरण हो गया ये जो वैधिकरण कह रहे हैं उसका घटक हो गया कि प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध इस संबंध से व्यधिकरण होना चाहिए अभी घट में इस संबंध से समानाधिकरण है क्या साध्य और साध्याभाव समान अधिकरण संबंध से नहीं है समवाय का संबंध से केवल अभाव ही है अर्थात साध्या भाव के लिए आप कहेंगे कि संवाय सम्बन्ध है न भाव होना चाहिए और साध्य के लिए भी कहेंगे संवाय सम्बन्ध साध्यंतु साध्य नहीं कहकर हम कहते हैं प्रतियोगी क्योंकि साध्या भाव कहे है साध्या भाव जिस सम्बन्ध से दिखा रहे हैं प्रतियोगी को भी उसी सम्बन्ध से कहना पड़ेगा अगर होगा तो समानधिकरण होगा तभी तो में भाव है नहीं होना चाहिए। बोले तो अभी घटो में साध्याण होगा अगर ऐसे होगा तो भिन्न भिन्न अर्थात एक साध्यता अवच्छेद का संबंध एक प्रतियोगिता अवच्छेद का सम्बन्ध होना चाहिए और साध्य साध्य ये है।, है। वो दोनों संम्द, संम्द हो गए तो समानाधिकरण वो दोनों अलग तो तो एक सम्बन्ध हो गया तो समान अधिकरण हो जाएगा तो एक सम्बन्ध नहीं होने से व्यधिकरण हो जाएगा क्या कहा प्रतियोगिता अवच्छेद सम्बन्ध से व्यधिकरण है जो साध्य साध्याभाव दिखा रहे हैं प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध से व्यधिकरण अर्थात प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध अवच्छिन्न ये जो अभी प्रतियोगी हम कहते हैं अर्थात ये जो व्यधिकरण है इसका आगे यहाँ है प्रतियोगी व्यधिकरण प्रतियोगी व्यधिकरण इसके लिए हम कहते हैं कि प्रतियोगिता अवच्छेद का प्रतियोगी व्यधिकरण अर्थात प्रतियोगिता अवच्छेद का प्रतियोगी नहीं होना चाहिए वहाँ संबंधी वो संबंध नहीं होना चाहिए प्रतियोगी है ना ये आपको तो ये प्रतियोगी ये प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध अवच्छिन्न ये प्रतियोगी नहीं होना चाहिए अगर प्रतियोगी उस संबंध से नहीं होना चाहिए नहीं ले सकते यहाँ अगर समवाय कहता है समवाय सम्बंध संब, से व्यधिकरण होना चाहिए समवाय संबंध से साध्य नहीं रहना चाहिए समवाय संबंध से साध्य नहीं है अन्य कोई संबंध से भी रहे प्रतियोगिता आवश्यक संबंध अवच्छिन्न व्यधिकरण होना चाहिए अर्थात प्रतियोगी इस संबंध से नहीं रहना चाहिए तो प्रतियोगी हमारा साध्य ही है इसलिए हम कह देते हैं साध्य नहीं होना चाहिए किंतु यहां जो विचार करेंगे और साध्य का शब्द नहीं है यहाँ प्रतियोगी क्योंकि अभी हम साधे अभाव का प्रतियोगी को देख रहे हैं व्यधिकरण प्रतियोगी को व्यधिकरण कर रहे हैं इसलिए प्रतियोगिता संबंध है ना प्रतियोगी इसका व्यधिकरण होना चाहिए इसको कैसे अभी घट में जाएंगे घट में हमको संवाय सम्बंधन अभाव मिला था मिला था अभी प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध हुआ आपका संवाय संबंध समवाय सम्बन्ध है न प्रतियोगी वेधिकरण हो रहा है वो साध्याव ज्ञान अभाव क्यूँकी समवाय सम्बन्ध है न प्रतियोगी वहाँ है नहींबंध है न प्रतियोगी वेदीकरण हुआ औ, से है। है? और में ना, से समवाय सम्बंध है न ज्ञान का अभाव है प्रतियोगी का अभाव हुआ वेदीकरण हुआ घट अधिकरण हुआ घट में अभाव व्यधिकरण तो अभी वैधिकरण अवच्छिन्न में इसको और जोड़ना पड़ेगा प्रतियोगिता अवच्छेद संबंधावच्छिन्न और जोड़ना पड़ेगा ये कहेंगे प्रतियोगिता को आगे ये इसके बाद ये आएगा क्योंकि ये इसका विशेषण हो रहा है तो विशेषण को पहले कहेंगे बाद में इसको कहेंगे फिर आगे चलेंगे अब सब मिला करके कहिए कर तो साध्यता कर के ना ना ये देख करके नहीं साध्यता साध्यता संबंधा प्रतियोगिता का उसका विशेषण को पहले कहना पड़ेगा प्रतियोगी प्रतियोगिता प्रतियोगिता साध्यवा साध्य निरूपता वेद प्रतियोगिता प्रतियोगिता संबंधा प्रतियोगिता प्रतियोगिता वेद संबंध व वैयाधिकरण्यवच्छिन्न साध्या भगवन निरूपित वृत्तित्वाव हम्म मिले hmm. दे सत्यताव चिन्ह के संदर्भ भाव चिन्ह सत्यताव चिन्ह के भाव चिन्ह प्रतीक रूपसा प्रति लीजिए तो अवच्छिन्न अवच्छिन्न के संदर्भ भाव चिन्ह वैयाधिकरण्यवच्छिन्न साध्य घट दृष्टान्त मूल अनुमान के अनुसार ठीक था साध्य साध्या वाला था सिद्धांत किंतु वहाँ साध्य को विशेषता संबंध से दिखा दिया होने से वो वो वो समानाधिकरण समानाधिकरण समानाधिकरण हो हो हो गया हो गया गया वह है किंतु के विशेषण को हटा दिया हो गया। तो समानाधिकरण कैसे हटा दिया कहते कि विशेषता संबंध से दिखाने से नहीं चलेगा हम एक विशेषण मतलब एक संबंध निर्धारित कर देते हैं। है नहीं है और वो, है आ, अभी है, में रहे ना, ना, वो अनुमान अलग है, है ना यहाँ तो ज्ञानवान ज्ञान ये अनुमान अलग अनुमान है ना आत्मा ज्ञानवान ज्ञान तो अभी पक्ष में अगर जायेंगे अभी देखिये पक्ष में हमारा अभी ये हेतु साधे होना चाहिए अनुमान तो होता है वो तो वैधिकरण के लिए वहाँ किंतु आप अगर वहाँ भी लेकर के दिखाएंगे कहेंगे आप अभी को अगर प्रमेय बनाएंगे नहीं अभी का घटाने वक्त वो आगमान में हम पक्ष में घटाया था हाँ ठीक है अभी पहले का घटाएंगे घटाने वक्त ये आत्मा का जो है घट गट, गट में घटता है वैधिकरण वहाँ ज्ञान नहीं है घट दुष्टान्त तो पक्ष में पक्ष तो यहाँ आत्मा है यहाँ यह, जिस अनुमान में अब मतलब इस अनुमान को लेकर के दोष दे रहे हाँ। पक्ष में, तो में ठीक है अभी देखिए अभी हम लक्षण बना रहे हैं व्याप्ति का अरे व्याप्ति हमारा हेतु में रहेगा अर्थात अभी जो हमारा आत्मत्व रूपों का हेतु हुआ इस हेतु में व्याप्ति है क्योंकि व्याप्ति का लक्षण हेतु में सिद्ध हुआ तो होने से ये हेतु सद हेतु हुआ आत्मा में जाएंगे अभी आत्मा में आत्मत्व है इसलिए साध्य ज्ञान रहेगा पक्ष पक्ष में इसलिए आत्मा में साध्य ज्ञान रहेगा क्योंकि हेतु आत्मत्व है, है, है। पक्ष में व्याप्ति को सिद्ध करने का नहीं है हेतु में व्याप्ति को सिद्ध करना है है ना अभी हम क्या कह रहे थे वो पूर में ये का और कपी संयोग का अधिकरण में ऐसा हमने बताया अर्थात तो आप कहते हैं कि पक्षियों में एक अंश में साध्य है एक अंश में साध्य नहीं इसी प्रकार की आत्मा का एक अंश में ज्ञान है एक अंश में ज्ञान नहीं है इस प्रकार की अगर होगा तो ये भी कहेंगे कि ये भी समान मतलब व्यधिकरण नहीं समान अधिकरण हो रहा है किंतु इस प्रकार की आत्मा में एक अंश में ज्ञान है एक अंश में ज्ञान नहीं है वो लोग ऐसा स्वीकार नहीं कर पाएंगे जो लक्षण घटक है इसको घटा करके आगे जाना कर सकते हैं मतलब इनका कहना है अभी आप पक्ष दे रहे हैं आत्मा को और साध्य दे रहे हैं ज्ञान को तो अभी पक्ष का एक देश में अगर ज्ञान रहेगा और पक्ष का आत्मा का एक देश में ज्ञान नहीं रहेगा तब आपको एक ही जगह में ये समानाधिकरण हो गया आपको व्यधिकरण दिखाना चाहिए तो व्यधिकरण दिखाएंगे तो जो आपका पक्ष्य है वही समानाधिकरण हो गया तो वेदीकरण नहीं होगा तो अर्थात फिर आप ये हेतु कैसे साध्य सिद्ध करेगा इस प्रकार की होगा किंतु नया एक लोग आत्मा का एक अंश में ज्ञान है एक अंश में नहीं है ऐसा वो लोग कहेंगे शरीर अवच्छेदन ज्ञान है शरीर बहिर्देशन ज्ञान नहीं है चैत्र आत्मा को जो ज्ञान हुआ वो शरीर अवच्छेदन रहेगा अन्यत्र नहीं रहेगा तो अन्यत्र समवा से नहीं रहेगा इस प्रकार के कहेंगे किंतु आत्मा तो सर्वत्र है इस प्रकार की कहेंगे तो होने से कहेंगे कि अभी यहाँ अब ठीक है इसमें कोई कठिनाई नहीं है ये तो व्याप्ति सिद्ध किया जा रहा है तो, से मिला। हाँ तो यहां है। हाँ अभी तो मतलब कहीं ज्ञाना भाव आपको दिखाना पड़ेगा ज्ञाना भाव जा करके दिखाएंगे घट में दिखाएंगे ज्ञाना भाव और वहाँ ज्ञान नहीं है आत्मा में ज्ञान अभाव भी है ज्ञान भी है घट में किंतु तो ज्ञान अभाव वह है ज्ञान नहीं है वो वैधिकरण हो जाएगा ठीक है मतलब ये थोड़ा और विचार करने के लिए क्या है यहाँ सिद्धांति अनुमान दे दिया जैसे अनुमान कोई भी दिया आत्मा ज्ञानवान ज्ञानत्वाद फिर वही बात आएगा कहेगा कि यहाँ तो, तो समान हो रहा है आपको वैधिकरण दिखाना चाहिए वेकरण कहाँ दिखाए चलिए घट में दिखाते हैं घट में केवल ज्ञान अभाव है वहाँ ज्ञान है नहीं जैसे वहाँ हृदय दिखाया जा करके यहाँ घट दिखा देंगे ज्ञान अभाव हुआ तभी घट में वेदिकरण ज्ञाना भाव मिल गया ये आत्मा में ज्ञान ज्ञान रहे है अब शरीर अवच्छे देना।, देना है फिर फिर में में में जाएंगे ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान दिखाएंगे तो में वहाँ दिखाने से सिद्धांती भी भी को को दिखा दिखा देगा वहाँ भी को रहे हो बाद में ये लक्षण आएगा चलेगा ये मतलब ये थोड़ा और अधिक विचार चलेगा पर्वत में जो ऊपर वो भी वही है <Jubilee> लेकिन नहीं है तो, तो आप नहीं बनाइए, पर्वत शिखरों को पक्ष बनाइए। पूरा पर्वतों को अगर पक्षे फिर कहेंगे कि हेतु भी नहीं है मूल में तो फिर कैसे हेतु नहीं तो पक्ष फिर क्या बात है तो फिर वो पक्ष भी नहीं है क्योंकि साध्य ही नहीं है हेतु ही नहीं है वो फिर क्या पक्ष है तो अभ्याप् नहीं हुआ वो पक्ष ही फिर नहीं हुआ तो आपको अन्यत्र कहीं खोजना पड़ेगा तात्पर्य वहाँ नहीं है कि अर्थात तो मूल में भी नहीं है वो तो खाली अर्थात दिखाया जा रहे है आपको सब स्थान हम कभी को नहीं लगे पर्वत तो भी ले सकते है वो समान बात है कर सकते है विचार तो करने के लिए अन्य अन्य सब दृष्टान्त तो दिखाते हैं।, तो हैं अच्छा तो आज ये एक विशेषण हुआ शंकरण शंकरचार्य प्रभासे